दोष विचार एवं उनका निवारण जिज्ञासा कुछ लोग कहते हैं कि वेदांत श्रवण से ही चित्त शुद्धि और मन की एकाग्रता दोनों संपन्न हो जाएगी क्या यह बात ठीक है समाधान यदि ऐसा होता तो साधक को स्वयं भी इस बात का पता लग जाता और नहीं हो रहा है तो उसका कारण खोजना पड़ेगा ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो जीवन भर रामायण भागवत आदि कथाओं का श्रवण करते रहे पर उनका मन सुलझा हुआ नहीं दिखता इसका अर्थ यही है कि उनका मन कहीं और रस ले रहा है साधक को श्रवण करते समय सतत अनुसंधान करना चाहिए कि मेरा मन निष्काम हो रहा है या नहीं जगत से वैराग्य हो रहा है अथवा नहीं खाने पीने में रस कहीं बढ़ तो नहीं रहा मन भगवत चिंतन में लगा है या कहीं और चालक ने राजनीतिक लोगों के विषय में एक विलक्षण वचन कहा था जो मछली पानी में रहती है वह पानी पीती है या नहीं इसको कौन प्रमाणित करेगा राजनीति में रहने वाले व्यक्ति जानता जनता से पानी पीता है या नहीं इसे कौन प्रमाणित करे इसी प्रकार साधक को समझना चाहिए कि संसार में व्यवहार करते हुए मन यहाँ पानी पी रहा है या नहीं अर्थात इस जगत के व्यवहार में विभिन्न प्रकार के भोग और मान सम्मान है मन इनमें रस ले रहा है या नहीं यह साधक को स्वयं ही समझना पड़ेगा मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि वेदांत श्रवण से भी चित्त शुद्ध हो सकता है पर आपका लक्ष्य ठीक होना चाहिए आपको परीक्षा करनी चाहिए कि श्रवण के बाद हमारा वैराग्य बढ़ रहा है या नहीं राग जो समाप्त हो रहे हैं अथवा नहीं चलते फिरते मन में वेदांत का विचार हो रहा है अथवा जगत का यह परीक्षा आपको ही करनी पड़ेगी यदि मन में अधिकांश समय वेदांत चिंतन होता है तो समझना चाहिए कि मन शुद्ध हो रहा है जिज्ञासा कोई व्यक्ति शिव महिमन गीता या अन्य स्तोत्रों का संस्कृत में पाठ करता है जिसमें कुछ अशुद्धियां भी हो जाती है अंत में वह कह देता है यदक्षरम पद भ्रष्टम तो क्या इतने मात्र से अशुद्ध पाठ का दोष दूर हो जाता है समाधान देखो भाई तुम जानबूझकर गलती मत करो पर भूल से गलती हो जाए और सच्चाई से भगवान के चरणों में क्षमा प्रार्थना कर लो तो अशुद्ध पाठ का दोष दूर हो जा सकता है यदि तुम जानबूझकर दिन भर झूठ बोलो और शाम को पूजा करके क्षमा मांगो तो वहाँ क्षमा नहीं मिलती हाँ तुम पूरा प्रयास करो कि शुद्ध पाठ करें फिर भी कुछ अशुद्धि हो जाए तो देवता के सामने सच्चे मन से क्षमा मांगने पर दोष दूर हो जाएगा जिज्ञासा किसी साधक में यदि दम्भ रूपी दोष हो तो उसे क्या करना चाहिए समाधान दिखावा दूसरा और अंदर से कुछ दूसरा इसी का नाम है दंभ। अर्थात धर्मध्वजित्व दंभ एक आसुरी वृत्ति है और साधक को प्रयास करके विचारपूर्वक उसे दूर करना चाहिए गीता में भगवान कहते हैं दंभो दर्पो हिमानश्च क्रोध पारुस्यमेव च ये सब दोष हैं उन पर विचार करना चाहिए और इनसे बचने का उपाय करना चाहिए कली में दंभ अर्थात दिखावे को ही प्रधान माना गया है जगत में दिखावा करना पड़ता है क्योंकि जगत के लोग आपके मन की बात नहीं जानते पर परमार्थ में तो दिखावे से कुछ कम नहीं काम नहीं चलेगा ईश्वर आपके मन के प्रत्येक भाव को जानता है उसके सामने दिखावा करने से क्या लाभ होगा उसकी कृपा तो प्राप्त नहीं होगी इसीलिए इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और हमें स्वयं से भी प्रश्न करना चाहिए कि हम किसको प्रसन्न करने के लिए दंभ कर रहे हैं दंभ लोगों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है पर उससे क्या लाभ होगा क्या लोग आपको मुक्ति का सर्टिफिकेट दे देंगे यदि कोई दम्भ करता है इसका अर्थ यह हुआ कि वह लोगों को प्रसन्न करना चाहता है परमात्मा को प्रसन्न करना नहीं चाहता इसलिए साधक को विचार करके दम्भ छोड़ देना चाहिए